नमस्कार आप एफएम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग खास करके आपदा प्रबंधन पर बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात करते हैं और काफी अलग अलग सीरीज में हमने आपको हरेक विषय को लेकर बातचीत करते है जिससे आपको हर बात का सही Uh, समझ मिल जाए अवेयरनेस मिल जाए इसके लिए हम लोग बात करते हैं और हमेशा की तरह सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और बी से एज ए डी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं डायरेक्टर जनरल पोस्ट से और उनकी रुचि रही है कि डिजास्टर पे काम करूँ तो उनके पास काफ़ी इसके बारे में नॉलेज है तो वो हर विषय को अच्छी तरह से समझते हैं जानते हैं फिर काम करते हैं उसके बाद फिर रेडियो पर टॉक करते हैं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 और जैसे कि आपने कहा आज हम लोग सुनामी पे बात करेंगे तो वैसे सुनामी ये शब्द सुनकर सभी लोग जो हैं न्यूज़पेपर और टीवी में इस चीज़ को देखा भी है सुना भी है और काफ़ी एक बहुत ही फेमस नाम है डिजास्टर में सुनामी एक बहुत ही पॉपुलर नाम है तो आइए आज इसी विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे और मेरा पहला सवाल ये है कि सुनामी क्या होता है इसके बारे में बताइए सर रमेश जी सुनामी हम, हम सबने सुनाई हुआ है मगर ये, ये मैं बताना चाहूंगा कि सुनामी एक जैपनीज शब्द है अच्छा। जो दो शब्दों से मिलकर बना है आ, पहला है सु कहते हैं जिसके माने हैं तट या हार्बर इंग्लिश में कहते हैं और नामी जो है इसको हम लोग वेव्स कहते हैं या लहरें कहते हैं तो सुनामी जो है उसको साधारण भाषा में बोलचाल की भाषा में समुद्री लहरें कहा जाता है और अगर हम इसको इसका चर्चा करें तो ये एक सीरीज ऑफ मैसिव ओशन वेव्स कहलाती है मतलब बहुत ही मैस्व ओशन वेव समुद्र से उठती है और ये जो है वो समुद्र के अंदर जो भूकंप है या जलजला जिसको हम बोलते है, बोलते हैं हैं उसके आने से पैदा होती है सुनामी और इसके कारण जो है वो पानी जो है वो समुद्र का डिस्प्लेस होता है और वो फिर तटों की तरफ मूव करता है हु. और ऐसा भूकंप हम सभी जानते हैं कि तब होता आता है जब धरती के नीचे अर्थ की प्लेट्स मूव करती हैं तो जब सुनामी आता है तो समुद्र के नीचे जो धरती है उसके नीचे की जो प्लेट्स मूव करती हैं या एक दूसरे के नीचे स्लिप करती हैं तो सुनामी आता है और कई बार जो है वो सुनामी जो है वो समुद्र के अंदर लैंड होने से या वॉलकनों के इरप्शन की वजह से भी आए हैं और रमेश जी इसमें जो एक देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें समुद्र का जो वाटर लेवल है वो करीब 100 फीट तक ऊंचा हो जाता है बहुत ऊंचा हो जाता है और तारीफ की बात यह है कि जब ऊपर से इसको समुद्र को देखा जाए तो पता ही नहीं लगता है कि 100 फीट हो गया या 40 फीट हो गया ऐसा लगता है बस एक आध फीट पानी शायद समुद्र का बड़ा है मगर जो ये पानी की जो इसकी तरंगें जो पैदा होती हैं वो है वो बहुत ही तेज रफ्तार से जिसको कि तकरीबन आका गया है कि 500 मील पर आवर की स्पीड से ये तटों की तरफ मूव करती है और जब ये तट को टकराती हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही करती है और जो कुछ भी रास्ते में उनके आता है वो पूरा तस्ट तर, पूरा नष्ट हो जाता है वहाँ पर और ऐसा देखा गया है कि दुनिया में जो ये सुनामी आता है वो करीब 80 परसेंट जो है वो शायद आप श्रोताओं ने सुना होगा कि एक पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर इलाका कहलाता है जो कि जहाँ जिस इस, इस इलाके में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वॉल्कैनिक इरप्शंस होते हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं तो इस इलाके में करीब 80 परसेंट सुनामी यहीं पर आते हैं और दूसरी एक इसमें खासियत ये है कि जो डीप सी में जब यह सुनामी आता है और डीप सी में अगर कोई शिप्स वगैरह जा रहे हैं तो उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि समुद्र में उस इलाके में या उनके इलाके में सुनामी आया हुआ है हुँ, हुँ, हुँ. और इसका असर जो है वो तभी पता लगता है जब ये कोस्टल एरियाज़ में जब ये जो लहरें हैं वो टकराती हैं तो ये जो है एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा है और इसमें इसका असर जो है वो Uh, कुछ घंटों से ले कई दिन तक uh, होता है तटों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का uh, सुनामी कितनी इंस्टेंसिटी का सुनामी जो है वो उस इलाके में आया हुआ है और रमेश जी यहाँ पर एक और मैं uh, बात बताना चाहूँगा वो ये है कि सुनामी जो है वो समुद्र में या तो अर्थक्वेक से आता है जैसे मैंने बताया या लैंड समुद्र के अंदर या वॉलकोनिक इरप्शन की वजह से आता है परंतु हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी ये मीटोराइट जो गिरते हैं धरती के ऊपर अगर वो समुद्र में गिरते हैं तो उसकी वजह से भी ये सुनामी आता है मगर इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ जो है वो वैज्ञानिकों को नहीं मिला है इसलिए इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये मीटोराइट से भी आते हैं राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि सुनामी क्या होता है हमारे श्रोतागण जो इस वक्त सुन रहे हैं समय की मांग इस कार्यक्रम को उन्हें पता चल गया होगा कि सुनामी क्या है तो सुनामी की अगर बात मैं कहूं तो कई बार ऐसे होता है ना कुछ चीजें होने के पहले उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है या करते भी है कुछ लोग क्या फिर सुनामी को लेकर कुछ भविष्यवाणी करके उसके पहले ही हमको जानकारी मिल सकती है क्या या फिर इंग्लिश में कहे तो प्रिडिक्शन किया जा सकता है क्या सुनामी पर इस पर आपके विचार रमेश जी ये हम सभी जानते हैं कि जो ये अर्थक्वेक आता है हा, हा। तो इसका कोई भी प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता है आज तक साइंस ने इतना तरक्की कर ली है मगर अर्थक्वेक का प्रोडिक्शन अभी तक संभव नहीं हुआ है और इसीलिए ये सुनामी का भी प्रोडिक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है परंतु जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है और उसके बाद जो ये तरंगे जो बन, बनती हैं नहीं, नहीं। तो उसको जरूर बताया जा सकता है कि ये कितनी इंटेंसिटी की तरंगे होंगी और कितने समय के बाद जो है वो तटों पर तकराएंगी किस किस एरिया में आएंगी ये जरूर बताया जा सकता है और इनकी हाइट क्या होगी ये ये बताया जा सकता है मगर इससे ज्यादा कोई भी प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता है मगर कुछ ऐसे नेचुरल वार्निंग साइंस ज़रूर मिलते हैं तटीय इलाके में जो कि ये बिल्कुल साफ संकेत देते हैं कि तो सुनामी जो है वो आने वाला है और इसको शायद लोगों ने न, महसूस भी किया होगा जो जिस इलाके में सुनामी आए हैं या जहां संभावना रहती है तो सबसे पहला तो संकेत यह है कि जब समुद्र के तटीय इलाके में कोई बहुत हर आता है।, ये, ये के पास अप्रोच करती है, तो या करने वाली होती हैं तो वहां पर अचानक जो समुद्र का पानी जो है तट, तटों के पास का वो इतना कम हो जाता है कि समुद्र का जो बेस है या समुद्र का जो तल है वो दिखाई देने लगता है कुछ समय के लिए तो ये ऐसा ऐसा एक फिनोमेना है जो कि कभी भी संभव नहीं होता है केवल सुनामी आने से पहले ही ये समुद्र तल जो है वो तटों के पास थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है तो ये भी एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि सुनामी जो है वो बहुत ही नजदीक है और आने वाला है और कई बार ये भी देखा गया है कि जब सुनामी आने वाला होता है तो पानी की एक ऊंची सी दीवार टाइप की जो है वो तट के नज़दीक लोगों को दिखाई पड़ती है और समुद्र में उस समय पानी इतना ज्यादा तेज आवाज करके आता है दीवार के शेप में जैसे कोई जेट एयरक्राफ्ट या बहुत तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो आवाज करती है तो उस टाइप का आवाज पानी से आता है तो ये भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है जिससे कि ये पता लगता है कि अब सुनामी आने वाला है तो ये सुनामी का प्रडिक्शन नहीं हो सकता मगर इसके लिए कुछ वार्निंग सेंटर्स जरूर दुनिया भर में लगाए गए हैं और हमारे देश में भी आ, सुनामी का वार्निंग सेंटर जो है वो लग चुका है जो तो, समय समय पर जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है तो इसका वार्निंग इशू करता है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी की सुनामी का कोई हमें भविष्यवाणी अभी तक नहीं हुआ है और ना हो सकता है इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है या कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो प्रिडिक्शन करे वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज़ को अभी तक इजाद नहीं किया है आपने कहा और बाकी ऐसा आपने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं या कुछ ये भी हो सकता है ना कुछ सिम्टम्स हम लोगों को मिल जाता होगा पहले से ही एक आधा घंटा एक घंटा पहले क्या ये संभव है बिल्कुल संभव है जैसे मैंने बताया आपको कि जो ये दो तीन हमने आपको इंडिकेशन बताए ने साइंस जो बताया तटीय इलाके में ये आ जाते हैं सुनामी आने से पहले और ये क्लियर कट इंडिकेशन है की अब सुनामी इस इलाके में आने वाला है एक और बात जैसे कि कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि वहाँ के जो पशु पक्षी या जानवर जो हैं वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं दूर चले जाते हैं ये भी एक इंडिकेशन या कह सकते हैं ये भी एक सिम्टम है।, है जो अर्थक्वेक आने से पहले आता है तो हाँ? ये अर्थक्वेक है जो समुद्र में आता है तो पशु पक्षी जानवर सब उस इलाके को छोड़ देते अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सुनकर कि इन सभी चीजों को जानना और समझने में थोड़ा सा आसान हो रहा है जब भी हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं इस विषय में तो काफी कुछ जानकारी मिलता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से जुड़ेंगे राजीव जी आपसे आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मत वन पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो यार भरा दे गई नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और सुनामी पर हम लोग खास बात कर रहे हैं और सुनामी क्या होता है ये भी जाना और सुनामी के बारे में कैसे हम लोग आगे जान सकते हैं समझ सकते हैं उसके बारे में हम अधिक जानकारी भी ले रहे हैं और साथ ही साथ भविष्यवाणी तो नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ सिम्टम्स कुछ जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है जिसमें जो बादल बादल या फिर पानी या फिर भूमि की या फिर पेड़ प्रकृति हवाएं इन सभी चीज़ों को समझकर कर हम लोग पता लगा सकते हैं कि अभी फाइनल सुनामी हो सकता है इस एरिया में तो आइए इसी विषय को आगे बढ़ते हुए जैसे कि आखिरी में राजीव जी ने एक बात बताई थी वार्निंग सेंटर सुनामी वार्निंग सेंटर्स तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताइए देखिए ये सुनामी वार्निंग सेंटर्स जो हैं वो आ, सुनामी के बारे में वार्निंग ईशू करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं छब्बीस दिसंबर 2004 हमारे देश के जो कोस्टल एरियाज में सुनामी की वेव्स जो थी वो टकराई थी और तब हम लोगों को इसका एहसास हुआ कि सुनामी जो है वो हमारे देश में भी आ सकता है और ये एक बड़ा आश्चर्यजनक इवेंट हुआ उस, उस समय जिसकी की जानकारी किसी को भी नहीं थी इसके बारे में कोई भी हमारे देश में अवेयरनेस नहीं थी कि जिसकी वजह से किसी को कोई भी वार्निंग या कोई भी पहले से कोई भी पता नहीं था मगर इस इंसिडेंट के बाद जो हमारे देश ने 2005 में सुनामी वार्निंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया और ये सात से ये जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्निंग सेंटर के तौर पे लगाया गया है जहाँ पर 2400 घंटे सुनामी के बारे में अर्लिंग अर्ली वार्निंग जो है वो इशू करने की क्षमता रखता है और करता भी रहता है और इसका जो हमारे देश में ये इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के नाम से जाना जाता है अच्छा हाँ और ये जो है देखिए इंडियन ओशन में आने वाले आ, किसी भी सुनामी के बारे में ये आ, जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंडियन ओशन के जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया या और भी श्रीलंका मालदीव ये सब के बारे में ये सबको ये अलर्ट करता है और दूसरा हमारे जैसा मैंने अभी बताया था रिंग ऑफ फायर इलाके में सबसे ज़्यादा सुनामी आते हैं तो यहाँ पर भी एक पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर है जो 26 देशों ने मिलकर के अमेरिका के हवाई द्वीप में इस्टेब्लिश किया हुआ है और इसके बाद अमेरिका में एक और है जिसको अलास्का सुनामी वार्निंग सेंटर के नाम से जानते हैं और बाद में जापान इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आदि ने भी ये सुनामी वार्निंग सेंटर जो हैं वो 2004 के सुनामी के बाद किए हैं और अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसको हम इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से जानते हैं ये जो एजेंसी है ये दुनिया भर के सारे सुनामी वार्निंग सेंटर्स का सुनामी को कोऑर्डिनेट करती है और अब आज की तारीख में स्थिति यह है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सुनामी अगर जनरेट होता है तो ये सभी देशों में जहाँ पर सेंटर्स इस्टेब्लिश हैं या नहीं भी हैं तो वहाँ पर ये सुनामी की जो है वार्निंग इशू की जाती है और ये जो हमने 2004 में जो हमारा सुनामी आया और सब लोग इसमें सरप्राइज हो गए तो वो शायद अब स्थिति आगे आने वाले समय में शायद नहीं होगी क्योंकि अब काफी अलर्ट हो गए हैं देश हमारे इस बारे में जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि सुनामी वार्निंग सेंटर्स क्या होता है जिसके वजह से आने वाले समय में काफ़ी कुछ जो है चीज़ें हम कर रहे हैं जिसके वजह से अभी सुनामी जो है जो 2004 की आपने बात छेड़ी है तो आज 2016 है इस बीच में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं हुई क्योंकि हम सभी लोग अलर्ट होकर उन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं ताकि सुनामी या फिर अर्थक्रेक ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए पूरी तरह से जागरूक होकर हम लोग काम करते हैं तो आइए ऐसी सिलसिले को आगे बढ़ते हैं राजू जी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हमारे देश को सुनामी से कितना खतरा हो सकता है रमेश जी हमारे देश को सुनामी से काफ़ी खतरा है और हमारा पूरा ईस्ट और वेस्ट कोस्ट और अंडमान को बार आइलैंड जो हैं या मैं कहूँ हमारे देश का जो सात किलोमीटर लंबा जो कोस्टल बॉर्डर है ये पूरा की पूरा जो है वो सुनामी से इफेक्टेड एफेक्टेड है और आपने देखा ही है कि जो 26 बारह 2004 को इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था वो हमारे देश के साथ साथ 14 और जो कंट्रीज़ हैं उस इलाके में उसमें इसने काफ़ी तबाही मचाई थी और हमारे देश में तो इसने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पांडिचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, केरला वगैरह के जो समुद्र तट के इलाके थे कई किलोमीटर तक अंदर उसमें काफ़ी भयंकर तबाही मचाई थी और इसमें काफ़ी हमारे यहाँ जाने गई थी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था और ये हम सभी शायद जानते होंगे कि ये सुनामी जो था वो इंडोनेशिया एशिया में एक बहुत ही तीव्र तीव्रता का एक अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 9.1 रिचर्ड स्केल के ऊपर थी तो उसकी वजह से ये तो सुनामी जो है वहाँ वहाँ से पैदा हुई थी और इसने पूरे उस इलाके में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था और ज़्यादातर जो देश थे हमारा देश भी उसमें शामिल है उसके बारे में सुनामी को उसके बारे में ना तो किसी को कोई जानकारी थी ना कोई पहले का इतना तजुर्बा था और ना कोई वार्निंग सिस्टम भी अवेलेबल था उस समय तो इसने काफ़ी नुकसान किया था मगर अब स्थिति जैसे मैंने आपको बताई कि जो सुनामी वार्निंग सेंटर्स पूरे दुनिया भर में लग गए हैं हमारे देश में भी लग गया है तो उसकी वजह से अब जो है वो शायद इतनी इतना नुकसान होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि तो इसके इस इंसिडेंट के बाद हमारा देश बराबर जो है वो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैला रहा जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि ये वार्निंग सेंटर्स के वजह से काफ़ी कुछ जागरूकता भी आ रही है और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती हैं तो खतरा तो है लेकिन फिर भी इसको जो है पोस्टपॉन्ड या टाला जा रहा है कुछ चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रही हैं तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग अलर्ट रहने से काफ़ी कुछ जो है सुनामी जैसे इन डिज़ास्टर को रोका जा रहा है और आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा क्या पूर्व में भी इस प्रकार के सुनामी आते रहे हैं भारत देश में जी बिल्कुल आते रहे हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे ये जो इंडियन ओशन के एरिया में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट के साथ टकराती है या इसके नीचे जाती है तो ये जो है ये जावा और सुमात्रा के इलाके में ख़ास करके वहाँ पर ये बड़े बड़े इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो जनरेट होते रहे हैं नहीं, नहीं। और आ, अभी जो रिकॉर्ड मिलता है वो अठारह में एक वालकनों की वजह से सुनामी आया था इस इलाके में जो समुद्र के अंदर वालकनों हुआ था इक्ट हुआ था और उसमें भी हजारों जाने जो थी वो जावा सुमात्रा इलाके में हुई हैं और वो समय भी जो इसकी समुद्र की लहरें थी वो सौ फुट तक ऊंची गई थी और जैसे मैंने शुरू में ही बताया जी कि ये जो मैक्सिमम सुनामी आते हैं वो रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन का इलाका है जी उसमें आते हैं अच्छा हाँ इंडियन ओशन में इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है उसके कंपेरिजन में और इंडियन ओशन में जो सुनामी आते हैं उसमें जो जितने भी ये नज़दीक के देश हैं इंडोनेशिया है, है देखिए थाईलैंड है इंडिया है श्रीलंका है पाकिस्तान ईरान मलेशिया म्यांमार और ये जितने भी आस पड़ोस के देशों सारे के सारे इनको खतरा बना रहता है मगर जो इंडियन ओशन में जो हमारे अगर हम इतिहास को देखें तो करीब तेरह सुनामी जो है वो 300 वर्ष में रिकॉर्ड की गई हैं उससे पहले का तो ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं मिलता है हाँ। और इस इसमें जो है वो तीन सुनामी जो है वो हमारे अंडमान निकोबार एरिया में आई हैं और इसमें भी ज़्यादा जो तबाही और डेथ वगैरह के डिटेल्स हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है परंतु अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुनामी वार्निंग सिस्टम लगा दिए गए हैं सेंटर्स बना दिए गए हैं तो उसमें अब ये हमारा एक इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ करके एक इंस्टीट्यूट है जो समुद्र के बारे में जो गतिविधि होती है या सुनामीज जो आते हैं उनको सबको वो जो है वो पूरा इकट्ठा करता है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बटोर के रखता है कंपाइल करता है तो अब शायद ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में मिल सकती है मगर पहले जो है वो नहीं आते थे और अभी करीब हमारे पचास पचा, साठ वर्ष पहले चिली जो देश है उस एरिया में भी ये पैसिफिक ओशन के एरिया ही का देश है इसमें 1960 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें कि ये अर्थक्वेक नाइन पॉइंट फाइव मैगनीट्यूड का था तो इसमें भी हज़ारों लोग मरे गए थे और काफ़ी इसमें मिलियंस मिलियन् मिलियंस डॉलर का जो था वो नुकसान हुआ था ये जो है ये आते रहते हैं कब आएंगे कहाँ आएंगे इसका कोई वो नहीं किया जा सकता है प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता है और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी सुनामी आन, के आने के का जो है वो इंडिकेशंस मिलते हैं हमारे इतिहास में और ये खास करके सीरिया के कोस्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसका की वर्णन हमारे हिस्ट्री की किताबों में आ, आता है जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया की किस तरह की कि बातें आ, सुनामी की आपने पूर्व इतिहास में जो दर्ज है उसके बारे में आपने बताया तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमार्ट वन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो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 प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन ही बहारों के हाचल में झगके सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो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 में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बिछड़ा में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल लाएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना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 नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव जी हैं जो सुनामी पे बात कर रहे हैं और सुनामी की काफी बातें हमने सुनी है लेकिन आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा जैसे कि पूरे विश्व में या फिर भारत देश में सुनामी के बारे में अवेयरनेस के लिए जागृति के लिए क्या कुछ किया जा रहा है रमेश जी ना... जो हमारा ये 2004 का सुनामी इंसिडेंट हुआ था दुनिया में इंडियन ओशन का तो उसके बाद से हमारे पूरे हमारे कंट्री में और विश्व के सभी कंट्रीओं में जो अफेक्टेड है होते हैं या हो सकते हैं उनमें काफ़ी अवेयरनेस के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है काफ़ी बल दे रहे हैं और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी महीने में ये नवंबर के महीने में आपका वर्ल्ड का आ, सुनामी डे अवेयरनेस मनाया गया है और ये पाँच नवंबर को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया था और दुनिया भर के सभी देशों में ये डे मनाया गया है इसमें हमारे भारतवर्ष में भी इस डे इस दिन काफ़ी कुछ सुनामी के बारे में अवेयरनेस आ, लोगों को दिया गया और काफ़ी इसके बारे में प्रोग्राम्स किए गए और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई कैसे बचा जा सकता है क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कैसे हम नुकसान से बच सकते हैं ये सब कुछ जो है ये किया गया है और अभी एक मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनका ऑफिस है उनकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनमें करीब आने वाले पंद्रह सालों में काफ़ी भयंकर सुनामीज जो आने की उम्मीद जताई जा रही है हालांकि ये खाली एक प्रोडक्शन तो नहीं कहा जा सकता ये खाली वैज्ञानिक लोग ये ऐसा संभावना बता रहे हैं और इसमें लाखों लोग जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इंडियन इंडोनेशियन में आने वाले सभी देशों को ये बार बार ये हिदायत दे रहा है आ, अमेरिका यूरोप वगैरह आदि देशों से भी ये अपील की गई है कि जो सुनामी के बारे में देशवासियों को सभी को इसके बारे में बताया जाए और इससे बचने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ख़ास करके आप देखिए ये न्यूक्लियर पावर स्टे प्लांट्स जो अगर कहीं लगे हुए हैं तटी इलाकों में या कोई एयरपोर्ट है इम्पोर्टेंट तो वो उनको ज़रूर हम बचा सकें तो ऐसे पूरे विश्व में इसके बारे में काफ़ी कुछ किया जा रहा है आजकल जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से भारत और विदेश में सुनामी को लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाया जा रहा है क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में आपने बताया है तो आई आगे बढ़ते एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सुनामी से बचने के लिए आम नागरिक क्या कर सकता है रमेश जी जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सुनामी जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है हुँ, हुँ, हुँ. और इसे ना तो कोई रोक सकता है ना कोई इसको प्रडिक कर सकता है परंतु इसके आने से पहले बर्बादी से बचने के लिए आम नागरिक जो है जो खास करके तटीय इलाकों में रहते हैं या सुनामी इफेक्टेड एरियाज में रहते हैं वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जरूर ले सकते हैं कुछ सावधानी बरत सकते हैं जिससे वो कम से कम नुकसान हो या जो आपका जान माल का नुकसान है उससे बचा जा सके जैसे अगर सुनामी आने से पहले या सुनामी आने के दौरान अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले तो अपना जो घर का आपका लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या हम डेंजर जोन में तो नहीं रहते हैं तट के और ख़ास करके जो बिल्कुल तट के नज़दीक रहते हैं तो वो डेंजर जोन में तो नहीं आता है दूसरा ये है कि आपको अपने घर की पास अगर समुद्री तट से ऊंचाई क्या है दूरी क्या है ये भी मालूम होना चाहिए क्योंकि ये ये जितनी भी लहरें हैं सुनामी की वो समुद्र तट के बिल्कुल नज़दीक टकराती हैं और उसके बाद ये अंदर एंटर करती हैं कुछ दूरी तक और दूसरा ये है कि जब भी कभी समुद्र जैसे समुद्र तट के नज़दीक रहते हैं और वहाँ पर अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है या कोई में गड़गड़ाहट होती है है है ऐसा लगता कि कि शायद आने वाला है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और ये समझना चाहिए और समझना सुनामी जो है वो आ सकता आ है, है। हाँ।, हाँ और जब सुनामी आने वाला हो तो हमको जो है अपना घर या जहां पर हम हैं वहां से ऊंचे फ्लोट पर या कोई ऊंची हाइट पर तुरंत जाना चाहिए आपने देखा होगा जैसे तस्वीरों में टीवी में भी आया था मुझे भी याद है कि जब ये सुनामी आ रहा था तो इंडोनेशिया में में और कंट्रीज में, लोग जो थे बड़े उस समुद्र तट के किनारे इसको देख रहे थे और उसके बाद ये भी वीडियो में देखने को मिला कि वो जो लोग समुद्र तट के कोने खड़े होकर के देख रहे थे इस घटना को वो सारे के सारे बह गए एक ही झटके में तो ये हिदायत दी जाती है कि जब हम सुनामी आने वाला हो या सुनामी आ रहा हो तो हम समुद्र के तट से काफ़ी दूर रहे और समय समय पे इसके बारे में रेडियो पर टीवी पर जो है इन्फॉर्मेशन या जो भी हमें सावधानियां बताई जाती हैं वो उसको पूरी तरीके से बरतें और हम हम अपने देश वासियों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे कंट्री में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो ये गृह मंत्रालय के अंदर जो जो एजेंसी है ये पूरे हमारे देश में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है तो इन इस एजेंसी ने भी सुनामी के बारे में काफी विस्तृत गाइडलाइन जो है जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है और हम लोग सब इसको आप पढ़ करके करके जान अवेयरनेस प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा मैं समझता हूं कि हमको सबको करना चाहिए जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया किस तरह से एक आम नागरिक सुनामी से बच सकता है उसके लिए क्या क्या करना है वो आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस सलामी आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में काफ़ी कुछ बातें जो हैं सुनामी के बारे में हमने सुना जाना देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है इसके बचाव के लिए और एक आम नागरिक किस तरह से सुनामी से बच सकता है उसके लिए भी आपने बताया और साथ ही साथ पूर्व इतिहास सुनामी से जुड़ा हुआ आपने शेयर किया आज के शो में तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समय की मांग में और जाते जाते मैं कहूँगा आम नागरिक जो अभी वर्तमान समय में समय की मांग कार्यक्रम को रेडियो मधुबन को सुन रहा है और गुजरात और राजस्थान के काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज रमेश जी मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं सुनामी जैसी या अन्य प्रकार की उसके बारे में हम सबको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को तो आपकी जानकारी में इजाफा हो रहा है तो ऐसे जानकारी अपनी बढ़ाएं और समय समय पर जो सावधानियां बताई जाती हैं या रेडियो या टीवी में जो अनाउंसमेंट होते हैं उसके बारे में भी हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें और अपने गांव प्रदेश और अपनी प्रॉपर्टी को बता सकें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को प्राकृतिक आपदा के बारे में काफ़ी कुछ बढ़ाएं। राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है सुनामी के पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और एक मैसेज भी दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष समय की मांग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नए विषय को लेकर हम आएंगे आपके साथ समय की मांग इस कार्यक्रम में तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और राजीव हजेला को आप सुन रहे हैं रिगुमाध मन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 जहाँ हम भी न हो आँसू घि न हो बस प्यार ही प्यार फले एक है से गगन के तले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 आशा का कसंदेशए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदेश सपनों में पली हसती हो कली जहाँ शाम सुहानी धले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है से गगन के तले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 एक है गगन के तले